तथास्तु कह कर भगवान वहां से अंतरधान हो गए और राजा धन्वंतरि ने क्रमशः उन्नति करते हुए देवेंद्र पद प्राप्त किया पूर्व जन्म में किए हुए अनेक कर्मों के परिणामवश इंद्र को 3 बार अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा वृत्रासुर का वध होने पर नहुष के द्वारा इंद्र का पद छीन लिया गया इसके बाद इंद्र ने सिंधुसेन की हत्या कर डाली अतः उस पाप से भी उनके पद की हानि हुई तीसरी बार अहिल्या के साथ समागम करने के कारण तथा अन्य कारण से भी उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा इंद्र उन बातों को याद करके चिंताजंत संताप से उदास रहा करते थे तदंतर एक दिन उन्होंने बृहस्पति जी से पूछा वागीश्वर क्या कारण है बीच-बीच में मुझे अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ता है इस प्रकार पद भ्रष्ट होने की अपेक्षा तो निर्धन हो जाना ही अच्छा है कर्मों की गहन गति को कौन ठीक-ठीक जानता है सब पदार्थों के रहस्यों को जानने में आपके सिवा और कोई समर्थ नहीं है तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा चलकर ब्रह्मा जी से पूछो वे ही भूत भविष्य और वर्तमान की बातें जानते हैं महामते जिस कारण से ऐसा होता है वह सब वे बता देंगे ऐसा निश्चय करके वे दोनों मेरे पास आए और मुझे नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले भगवन किस दोष से सचीपति इंद्र अपने राज्य से भ्रष्ट होते हैं नाथ इस संदेह का निवारण कीजिए उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने बहुत देर तक विचार किया तत्पश्चात बृहस्पति जी से कहा ब्राह्मण खंड धर्म नामक दोष के कारण इंद्र को राज्य पद से चित होना पड़ता है देश काल आदि के दोष से श्रद्धा और मंत्र का अभाव होने से यथावत दक्षिणा न देने से असत वस्तु का दान करने से और विशेषतः देवता तथा ब्राह्मणों की अवहेलना के पातक से जो देहधारियों का अपना धर्म खंडित हो जाता है उससे अत्यधिक मानसिक संताप का सामना करना पड़ता है तथा पद की हानि भी अनिवार्य हो जाती है शोभपूर्ण चित्त से किया हुआ धर्म भी अनिष्ट का ही कारण होता है उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती अपना धर्म पूर्ण न होने पर कौन सा अनिष्ट नहीं होता यूं कह कर मैंने उनके पूर्व जन्म का वृतांत भी बतलाया पूर्व जन्म में इंद्र राजा आयुके पुत्र धन्वंतरि थे उनकी तपस्या में तम नामक राक्षस ने विघ्न डाल दिया फिर भगवान विष्णु ने उस विघ्न का निवारण किया इस तरह इनके पूर्व जन्मों में ऐसे वृतांत अनेक हो सकते हैं उन्हीं के फल से इन्हें कभी-कभी अपने राज्य से वंचित रहना पड़ता है मेरी बात सुनकर इंद्र और बृहस्पति दोनों को बड़ा आश्रय हुआ उन्होंने फिर मुझसे ही पूछा सुरश्रेष्ठ खंड धर्मत्व दोष का निवारण कैसे होगा तब मैंने पुनः सोचकर कहा सुनो एक उपाय बताता हूं जो समस्त दोषों का हारक समस्त सिद्धियों का कारक और दुखमय संसार सागर से समस्त प्राणियों का तारक है जिनके चित्त में संताप रहता है उनको इसी उपाय की शरण देनी चाहिए यह समस्त जीवों को शांति प्रदान करने वाला है वह वा उपाय है गौतमी देवी के तट पर जाकर भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करना यह सुनकर वे उसी समय गौतमी के तट पर गए और स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करने लगे इंद्र ने श्री विष्णु की स्तुति की और बृहस्पति ने श्री शिव की इंद्र बोले मत्स्य कूर्म और वाराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है नरसिंह देव तथा बामन को भी नमस्कार है हयग्रीव रूपधारी भगवान को नमस्कार है त्रिविक्रम आपको नमस्कार है श्री राम बुद्ध और कल्कि रूप भगवान आपको नमस्कार है परमेश्वर आप अनंत एवं अच्युत हैं आपको नमस्कार है परशुराम रूपधारी आपको नमस्कार है मैं इंद्र वरुण और यम आपके ही स्वरूप हैं आपको नमस्कार है त्रिलोक रूपधारी देवता परमेश्वर को नमस्कार है भगवन आप अपने मुख में सरस्वती को धारण करते हैं और सर्वज्ञ हैं आप लक्ष्मीवान हैं अतएव लक्ष्मी को वक्षस्थल पर धारण करते हैं पाप ताप आपको छू भी नहीं सकते आपकी बाहें जंघा तथा चरण अनेक हैं कान नेत्र तथा मस्तक भी बहुत हैं आप ही वास्तव में सुखी हैं आपको पाकर बहुत से जीव सुखी हो गए हरे आप करुणा के सागर हैं मनुष्यों को तभी तक निर्धनता मलिनता और दीनता का सामना करना पड़ता है जब तक वे आपकी शरण में नहीं जाते बृहस्पति जी बोले ईश a param sukshm jotir main anand ongkar maatr se abhivyakt hoon e val e prakit se pare cit svaroop aanand main a a r poon r o p h e m m u k s u p u r u s a p k a s r o o p e s a h i b और उसके फल स्वरूप आपके दिव्य धाम अथवा दिव्य स्वरूप में जो संसार सागर से परे है प्रवेश कर जाते हैं शंभो वे निष्काम अथवा आप्त काम पुरुष समत्व बुद्धि के, के द्वारा सब प्राणियों में आपका दर्शन करके सुधा पिपासा शोक मोह और जरा मृत्यु रूप छह उर्मियों के प्राप्त होने पर शांत भाव से रहते ज्ञान के द्वारा कर्म फलों को त्याग देते और ध्यान के द्वारा आप में प्रवेश कर जाते हैं मुझ में ना जाति के धर्म हैं, है ना वेद शास्त्र का ज्ञान है ना ध्यान का अभ्यास है और ना मैं समाधि ही लगाता हूं केवल शांत भगवान शिव को जो रुद्र शिव और सोम आदि नामों से पुकारे जाते हैं भक्त के साथ प्रणाम करता हूं भगवान आपके में भक्ति रखने से मूर्ख मनुष्य भी आपके मोक्षमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ज्ञान यज्ञ तप ध्यान तथा बड़े-बड़े फल देने वाले होम आदि कर्मों का सर्वोत्तम फल यही है कि भगवान सोमनाथ में निरंतर भक्ति बनी रहे जगदाधार शिव सब जीवों के लिए सदा देखें और सुने हुए प्रिय फल की स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपकी यह भक्ति ही सीढ़ी है धीर पुरुष आपके चरणों की प्राप्ति रूपी फल के लिए दूसरे किसी सीढ़ी को नहीं बतलाते दयालो इसलिए आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे आपके श्री विग्रह की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता रहे दूसरा कोई उपाय नहीं है ईश्वर यद्यपि हम लोग पापी हैं तथापि आप अपनी महिमा की ओर देखकर हम पर कृपा कीजिए आप स्थूल सूक्ष्म अनादि नित्य पिता माता असत और सत स्वरूप हैं श्रुतियों और पुराणों ने इस प्रकार जिनका स्तवन किया है उन परमेश्वर सोमनाथ को मैं प्रणाम करता हूं इन दोनों की स्तुतियों से भगवान विष्णु और शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले तुम दोनों अत्यंत दुर्लभ अविष्ट वर मांगो तब इंद्र ने कहा भगवान मेरा राज्य बार-बार अधिकार में आता और छिन जाता है जिस पाप के कारण ऐसा होता है वह पाप नष्ट हो जाए यदि आप दोनों देवेश्वर अत्यंत प्रसन्न हो तो मेरा सब कुछ सदा स्थिर रहे यह सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने मुस्कुराते हुए इंद्र के वाक्य का अनुमोदन किया और इस प्रकार कहा यह गोदावरी नदी ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं से संबंध रखने वाला महान तीर्थ है यहां सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं तुम दोनों यहां श्रद्धा पूर्वक स्नान करो इंद्र के मंगल के लिए तथा इनके वैभव की स्थिरता के लिए बृहस्पति हम दोनों का स्मरण करते हुए इन्द्र का अभिषेक करें तथा उस समय निम्नांकित मंत्र भी पढ़ें इह जन्मनि पूर्वस्मिन् यत्किञ्चित सुकृतं कृतं, कृतं तत्सर्वं पूर्णतामेतु गोदावरी नमस्तुते गोदावरी मैंने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो आपको नमस्कार है जो इस प्रकार स्मरण करके गौतमी गंगा में स्नान करता है उसका धर्म हम दोनों की कृपा से परिपूर्ण होता है तथा वह साधक अपने पूर्व जन्म के दोषों से भी मुक्त होकर पुण्यवान हो जाता है इंद्र और बृहस्पति ने बहुत अच्छा कह कर भगवान की आज्ञा स्वीकार की और दोनों प्रसन्न होकर उस कार्य में लग गए देव गुरु ने इंद्र का महा अभिषेक किया उससे एक नदी प्रकट हुई जो पूणिया और मंगला कहलाई